ओम नमो ओम। ओम नमो ओम नमो ओम नमो नमो धानकया चक्षुर ये तस्म श्रीगुरव नम श्री चैतन्य मनोभ स्थापितम एन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वदातिक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपि का राधाकांत राधा नमस्ते दक्त कांचना राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रि पांचा कलपतरूप कृपा सिंधु पति पावने्यो वैष्णव्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद्री अद्वैता गाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा तो आज हम इस कथा का अंतिम सत्र है और आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की रथ यात्रा है या जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और बलदेव के संग में रथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं तो किस प्रकार से ये जो उत्सव है रथ यात्रा उत्सव इसका उद्देश्य क्या है तो कोई भी जो आध्यात्मिक कारण है या उद्देश्य होते हैं हर लीला के पीछे या भगवत कार्यों के पीछे आ, हर समय एक अंतरंग कारण होता है और दूसरा बहिरंग कारण होता है उसी को ही शास्त्र कहते हैं एक मुख्य उद्देश्य और एक है गौण उद्देश्य या गौण कारण सेकेंडरी एक है प्राइमरी रीजन रीजन और दूसरा है सेकेंडरी तो इसी प्रकार से कल हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ आपने दारू ब्रह्म के रूप में इस जगत में प्रकट हुए थे उनके जो महान भक्त थे राजा इंद्रदम्न की जो ऐश्वर्यमयी सेवा है उसको स्वीकार करने के लिए क्योंकि भगवान सदैव लालायित रहते हैं और भगवान के अंदर भी उत्कंठ इच्छा होती है वो ऐसे जीवों को ढूंढना चाहते हैं जो उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और किस प्रकार से भगवत सेवा में कोई व्यक्ति लग सकता है चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हुए कहते हैं जब उन्होंने भगवान कृष्ण के लीला का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण एक समय में अपने जो बड़े भाई हैं बलराम और अपने गोप सखाओं के संग में गोचारण करने के लिए गव्य चराने के लिए गोवर्धन की ओर निकल रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण ने देखा कि चलते चलते क्योंकि भगवान जब निकलते थे तो वृंदावन का सारा वातावरण कृष्ण को सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाता था भगवान को कभी सूर्य के तेज प्रकाश में अमरेला या छाता की आवश्यकता नहीं होती थी बादल ही कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा उनके ऊपर से निकला करते थे रहते थे और जो वृक्ष आदि हैं, वो सदैव कृष्ण और बलराम को देखकर झुक जाते थे और अपने फलों को उनके चरणों में अपने पुष्पों को उनके चरणों में किया करते थे थे और कहते थे कि हे हे बलराम आप इस हमारी भेंट को स्वीकार कीजिए जिस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र को हां मूल्यवान भेटे अर्पित करता है तो जब भगवान जा रहे थे तो बलराम को कहते हैं जैसे वृक्षों ने बलराम और कृष्ण को देखा वृक्ष झुकने लगे और कृष्ण ने बलराम की ओर देखते हुए कहा कि बलराम तुम तो महापुरुष हो देखो तुम्हें ये प्रणाम कर रहे हैं सारे वृक्ष और तुम्हें तुम्हें ये फूल और फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं इनको स्वीकार तो भगवान बलराम कहते नहीं नहीं ये तो वास्तव में तुम्हारे लिए झुक रहे हैं लेकिन कृष्ण का गुण है क्या गुण है अपने जो भक्त हैं उनकी महिमा को और बढ़ाते हैं इस जगत में हम अपनी महिमा को बढ़ाने में लगे रहते हैं लेकिन भगवान सदैव उनके भक्तों के जो महिमा है सम्मान है उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं तो बलराम कृष्ण के सबसे पहले सेवक हैं। बलराम से बढ़कर कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट सेवक कोई नहीं है क्योंकि बलराम ही अपने विस्तार के द्वारा अनंत शेष के रूप में कृष्ण की सेवा में सदा नियुक्त रहते हैं और ऐसे अनंत शेष भगवान कृष्ण की दो प्रकार से सेवा करते हैं एक तो है वो भगवान के लिए बेड बन बन जाते हैं। बन जाते हैं हैं और दूसरा भगवान के लिए कृष्ण को लेके जा रहे थे गोकुल बारिश हो रही थी घनघोर वृक्षा उस समय अनंत शेष आकर ऊपर से अमरेला का काम करते हैं और भगवान अपने नारायण रूप में सदैव या विष्णु रूप में निवास करते हैं लेटे होते हैं कारणादाय जो कारणार्णव सागर में या क्षेत्र सागर में भगवान लेटते हैं किस पर अनंत पर। और लक्ष्मी सदैव उनके चरण कमलों की सेवा में मग्न रहती हैं। तो ऐसे बलराम को कृष्ण कहते हैं कि देखो ये जगत में हां सदैव जो वृक्ष हैं वो पूर्ण पूर्ण रूपे दूसरों के लिए है उनका जीवन खुद के लिए नहीं है इसी प्रकार से उन्होंने कहा कृष्ण ने कि वास्तव में जो भी जिसको भी मनुष्य जीवन मिला है उसको प्रयास करना चाहिए पूर्ण भगवत सेवा में अपने शरीर मान वाणी आदि का इस्तेमाल करने के लिए तभी उसका जीवन सफल है तो भगवान ने कहा किस प्रकार से किया जा सकता है तो चैतन्य महाप्रभु इसी बात को उद्धत करते हुए कहते हैं प्राणे अर्थ वाचा श्रेय आचरण सदा सबसे पहले तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा में लाइफ लगाओ प्राण लगाओ भगवान की सेवा में प्राण लगाने से डरते हैं प्राण नहीं लगा पाते हम कृष्ण की सेवा में बल्कि हमने अपने करोड़ों जीवनों में दूसरों की सेवा में प्राण लगा लिए हैं प्राण निछावर कर देता है व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए है कि नहीं भौतिक जगत में गुलाम हो जाता है लेकिन वास्तव में कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास भी शरीर है उस व्यक्ति को भगवत सेवा में सबसे पहले यदि प्राण नहीं लगा सकता, तो शास्त्र कहते अर्थेर, अर्थ में धन लगाओ, क्योंकि संसार में धन प्राण से भी अधिक प्रिय है हाँ। मनी हाँ। स्वेटर दया शास्त्र कहते हैं कि जो धन है वो बहुत अधिक प्रिय है प्राण प्राण से भी लोग त्यागने के लिए तैयार हैं लेकिन धन त्यागने के लिए तैयार नहीं है वो मूर्खों को पता नहीं धन तो इधर ही रहेगा तो भगवान कहते प्राणेर वो नहीं तो अर्थेर वो नहीं है तो धिया धिया मीन्स बुद्धि लगाओ भगवत सेवा में प्राणेर और बुद्धि भी काम नहीं कर रही है तो कृष्ण कहते हैं कि और एक चीज लगा सकते हो सेवा में वो क्या है वाचा वाचा कैसे लगाएंगे भगवत सेवा में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से व्यक्ति भगवत सेवा में नियुक्त तो हो सकता है तो ऐसे जो वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन के निवासी गण हैं, तो वो उनका जीवन कृष्ण के लिए जैसे हमने कल उस पर चर्चा की थी तो ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये फेस्टिवल है ये कोई अभी अभी शुरू नहीं हुआ है ये तो हजारों करोड़ों साल कहते कई करोड़ों साल पहले हाँ पंद्रह करोड़ चौतीस लाख साल पहले पहली रथ यात्रा हुई थी पद्म पुराण स्कंद पुराण के अनुसार। तो इतने हजारों साल पूर्व भगवत जो रथ यात्रा है तो भगवान की ये जो रथ यात्रा है वास्तव में उसका इनागरेशन किया किया किया था ने किया था गोपी ने किया था किसने तो भगवान कृष्ण जब अपने 11 साल आयु में वृंदावन के निवासी कृष्ण के विराह में रोने लगते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं श्रीमती राधिका कहती हैं कि हे है सखी मैं तो कृष्ण के विराह में जल रही हो हो अपने प्राणों को को त्याग त्याग करने और और मुझे लगता है कि है, है कि कि निश्चित मैं अपना शरीर को दूंगी, शरीर कर कृष्ण के के में यदि मेरा आप क्या करो तमाल नीचे ले जाओ और उस तमाल वृक्ष जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है कृष्ण के वर्ण का है कृष्ण के वर्ण की उस तमाल कृष्ण को तमाल तो मेरे का आलिंगन करो हां हां ताकि क्योंकि वो कृष्ण कृष्ण से से संबंध संबंध रखता है तो मैं भी से इतना ही नहीं राधिका कहती है कि मेरे प्राण चले जाएं हां जो प्राण वायु है वो वायु नंद महाराज के आंगन में फैलनी चाहिए क्योंकि वहां कृष्ण निवास करते हैं बैठते हैं और उनके जो सेवक है चित्रक और पत्रक वो भगवान को सदैव फैन करते रहते हैं तो उस हवा आ, उस फैन के द्वारा कृष्ण के संपर्क में आएगी और मैं अपना जो जीवन है वो धन्य मानूंगी और फिर वो कहती हैं कि शरीर तो पानी से भरा पड़ा है ये पानी पावन सरोवर में आ, मिक्स हो जाए मेरे शरीर का ताकि कृष्ण वहां जल क्रीड़ा करते हैं बहाने मैं कृष्ण के संपर्क में आ जाऊंगी। तो इस प्रकार से विरह की भावना श्रीमती राधिका प्रकट कर रही हैं। हैं आपने गोपी का है जो सखियां उनके पास ये तो अपने अपने विचार शेयर कर सकती हैं। लेकिन कृष्ण के लिए बहुत डिफिकल्ट था। कृष्ण तो मथुरा में थे उनके पास अपना हृदय खोलने के लिए कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था कृष्ण अकेले वृंदावन के वासह में सदैव रोया करते थे मथुरा में उनके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं था तो ऐसी में कृष्ण उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में तो वृंदावन के भी कृष्ण के विरह में पूरी तरह से मग्न हो गए थे और अभी लंबा समय बीत गया था लगभग सौ साल हो गए थे भगवान ने वृंदावन को छोड़ा था मथुरा से कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारका जाने के बाद जब एक समय सूर्य ग्रहण का समय आया तो कृष्ण ने सोचा कि सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र जाना और ब्रह्मसार में स्नान करना और उस समय दान आदि कार्य करना ये महत्व लाभ प्रदान करने वाला है क्योंकि भगवान इस जगत में आते हैं तो वह नर लीला करते हैं मनुष्य लीला करते हैं उनको ये सब आवश्यकता नहीं है लेकिन एक मनुष्य के जो धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको शिक्षा उनकी शिक्षा देने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं यज्ञ दान तपस्या पावनानि नाम जो बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति है उसको भी या मुनि है उसको भी ये तीन चीजें सदैव पवित्र बनाती हैं। यज्ञ दान और तपस्या तो सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए क्यों नहीं ये तीन चीजें हर एक व्यक्ति को को अपने अपने जीवन में बनाए रखनी चाहिए चाहिए तो तो ऐसे भगवान भगवान ने ने जब सोचा कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। तो भगवान ने अपने को लिया रोहिणी देव की माता इन सब को लेकर और वसुदेव आदि सबको लेकर कृष्ण कुरुक्षेत्र पहुंचे और यहाँ आस्तिनापुर से पांडवगण दुर्योधन आदि विष्व पितामहा द्रोणाचार्य सारे लोग पहुंचे पूरे विश्व से लोग सूर्य ग्रहण के शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र के पुण्य भूमि में एकत्रित हुए थे तो भगवान ने अपना एक कैंप में बैठे थे तो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए सारे ऋषि मुनि वहां आते हैं और बहुत लंबा हजारों लोग एकत्रित होते कृष्ण एक आसन में बैठे थे और सब जो लोग हैं उनको मिल रहे थे अलग अलग जो मुनि हैं नारद हैं गौतम हैं है, है, है, है।, तो है कुरुक्षेत्र के लिए वृंदावन वासी को इन्वाग, इन्वाग, इन्विटेशन नहीं दिया था लेकिन भगवान सोच रहे थे कि मेरे नंद बाबा इतने शक्तिशाली शक्तिशाली हैं, शक्ति का मतलब इतना है, पता जाएगा कि मैं कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र तो तो वो जरूर सारे ब्रजवासियों को लेकर आएंगे, तो भगवान ये सोचा तो वहां, आ, ने वहा कुछ मैसेज नहीं भेजा था ब्रज में लेकिन उनके हृदय में तीव्र इच्छा थी ब्रजवासियों से मिलने की फिर जब यहां से भी वृंदावन से भी नंद महाराज ने उनके जो बड़े भाई है सुनंद है नंद महाराज श्रीमती राधिका आदि सब गोपियों को लेकर बैलगाड़ी में और ये सोचकर कि कृष्ण को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं उन सारी चीजों को भगवान ने ब्रजवासियों ने अपने साथ लिया कि वहां जाकर कृष्ण को तो सुगंधित गहो का दूध का बना हुआ मक्खन दही आदि बहुत रुचिकर महसूस होता है तो वो ले जाते हैं बहुत वस्तुएं ले ले जाते हैं। ले जाते हैं हैं फाइनली ये सब कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं और कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले थे और कृष्ण अपने कैंप में इतने सारे लोगों के साथ बैठे थे उसी समय एक व्यक्ति आकर कृष्ण से कहते हैं कि आपके जो माता पिता हैं नंद महाराज और कौन यशोदा अभी-अभी आ गए हैं तो कृष्ण कृष्ण ने ने जैसे ही उनके कान में ये आवाज गई। ये ये आवाज गई वाक्य गया ने किसी को नहीं देखा ना मुनिगण देखे ना ऋषिगन देखे ना सीनियर्स देखे ना जूनियर्स किसी को नहीं देखा अपने वसुदेव देव की सब को छोड़कर बलराम आगे भागे, भागे उनके पीछे कृष्ण भागे और कृष्ण दौड़ने लगे नंद महाराज ऐश्वरता माता बैलगाड़ी से आ रहे थे बैलगाड़ी रुकी और वो उतरे नीचे तो कृष्ण अपने माता पिता को देखकर बल्कि इतने लंबे समय के बाद उनको पहली बार मिल रहे थे लगभग एग्जैक्टली सौ साल में थे सौ साल के बाद ब्रजवासियों का पुनर्मिलन कृष्ण के साथ हो रहा था जब क्योंकि जैसे ही यशोदा माता ने कृष्ण को देखा उसी समय यशोदा माता बहुत अधिक रोने लगी क्योंकि ब्रज में ब्रज में में नहीं पाते थे उनका जीवन बिल्कुल गया था जैसे जल के बिना वृक्ष सूख जाता है उसी प्रकार से कृष्ण तो ब्रज के प्राण है लाइफ है कृष्ण नहीं है तो ब्रजवासियों का जीवन नहीं है हाँ। तो ऐसे कृष्ण वहां नंद महाराज और यशोदा को मिलते हैं और नंद महाराज बलराम बलराम नंद महाराज के पास जाता है उनका आलिंगन करता है उनके गोद में बैठता है नंद महाराज उनको लेकर रोते रहते हैं और लेकिन कृष्णा तो यशोदा माता के गोद में बैठ जाता है। भी इतने बड़े हो गए हैं लेकिन उनके लिए वो माँ है और माँ के लिए हमेशा बालक इतना भी बड़ा हो जाए वो हमेशा छोटा ही दिखता है, है कि नहीं तो ये नेचुरल ने, ने ने अफेक्शन है नेचुरल प्रेम की भावना है तो यशोदा माता ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो उसी रमय, उसी समय समय वो रोने लगे। रोने लगे लगे लगे और कृष्ण कृष्ण भी बहुत अधिक यशोदा माता के आंखों से आंसू बहने उन्होंने का अभिषेक एक प्रकार से अपने आंसुओं से किया स्वाभाविक रूप से कृष्ण को देखकर कर उनके स्तनों से दूध बहने लगा तो फिर माता करके होते रहती हैं। तो ये जब हो रहा था, था। तो उसी समय उनके कैंप में कोई भी नहीं बचा सब लोग कृष्ण दौड़ रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे थे वहां वसुदेव भी दौड़ रहे थे और कौन दौड़ रहे थे देवकी भी और भी। तो ये सब ये दूर खड़े रहे वहां कुछ हो रहा है बस देवकी ने सोचा रोहिणी रोहिणी सोचने लगी अब ऐसे कृष्ण जब मथुरा या द्वारका में रहते थे उनकी भूख भी लग जाते थे तो वो शर्माते थे देवकी से कुछ भोजन मांगने के लिए इतना अफेक्शन महसूस नहीं करते थे जितना महसूस करते थे स्नेह यशोदा माता से तो इसलिए वो कभी कभी कृष्ण देवकी से ना मांग रोहिणी से मांगते थे अपने लिए भोजन आदि तो लेकिन आज देवकी ने देखा कि कितना अधिक जो प्रेम है, कितना अधिक प्रेम या कृष्ण कृष्ण का यशोदा माता के के लिए है। आ, तो देवकी में ये विचार आए कि मथुरा या द्वारका वापस नहीं जाने वाले ये जो यशोदा है अभी उनको अपने साथ ही ले जाएगी डर गई अभी इनको लग रहा था कि इनको मना करो कि तुम्हारे असली माता पिता नहीं है मैं तुम्हारे असली माँ हूँ तो तो की शांत हो गई और फिर रोहिणी ने देखा कि अभी ये बाकी लोग बाधाएं हैं कृष्ण को मिलने दो ना किनसे मिलने दो ब्रज वास तो रोहिणी ने कुछ उपाय सोचा और इनको भगा दिया वहां से देवकी को और वसुदेव और बाकी सबको कुछ और कार्यों में लगा दिया कि बहुत आ रहे हैं हैं आपको बुलाया जा रहा है आप चले जाओ। तो इस प्रकार से इन सबको मिलते हैं। और थोड़े ही समय में जब जो यशोदा माता हैं यशोदा माता सोचने लगती हैं कि अभी हमने तो मिल लिया लेकिन अभी कौन बचाए मिलने के लिए गोपीकाएं बची हैं क्योंकि हैं अभी डायरेक्टली सबके सामने नहीं मिल सकती हाँ वो तो बहुत लज्जित अपने आप को महसूस करती हैं तो फिर यशोदा माता ने सोचा कि वास्तव में गोपीकाओं गोपी में कृष्ण के लिए बहुत अधिक विराह है और इतना लंबा सफर तय करके वो कुरुक्षेत्र में आई है केवल इसी भावना से कि हम अभी कृष्ण से निश्चल पूर्ण रूपे नेंगी महाराज बलराम और इन सबको ईश्वर माता ने वहां से कुछ बहाना बनाकर उन्होंने सबको हटा दिया अभी कौन बचे केवल कृष्ण बचे हाँ तो कृष्ण जैसे ही वहां थे तो सारी जो गोपिकाएं हैं कृष्ण के पास क्या डिस्कस करें लेकिन कृष्ण ने ही बोलना शुरू किया और कृष्ण ने कहा कृष्ण ने ही शुरुआत किया और कृष्ण ने कहा कि मित्रगण हम गोपिका उनको कहा आप मेरे जीवन के प्राण हो मेरे प्राण आधार आप आपको आप और आप कितना होगी कि हमें छोड़कर आप मथुरा या द्वारका चले गए हैं लेकिन मैं जानता हूं कि आपका जो प्रीति है मेरे, मेरे प्रति वो सर्वाधिक है इस संसार में आपसे अधिक मेरे प्रति सेवा के जो भावना है या प्रति कोई और नहीं रखता आपने मेरे लिए आपने पति घर धन सब कुछ त्याग दिया है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ तो मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं आपको भूल सकता हूँ या भूल गया हूँ उन्होंने कहा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि आप सबके विरह में मैंने आंसू नहीं बना इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे फिर हो। आप वो आपका हृदय भी उसी प्रकार से काला है आपने आपको समझते आप भगवान हो आप कैसे भगवान हो सकते हो हम तो आपको बचपन से जानते हैं आप तो यशोदा के गर्भ से आपने जन्म लिया है और आपको भूख लगती है, तो तो वो दूसरों के के घर में जाकर चोरी करते हो, के लिए का करते हो, हो, पीने लिए का स्तनपान ऐसी बहुत सारी चीजें और कहा कि आप तो भगवान हो ही नहीं सकते तो श्रीमती राधिका की गोपिया कृष्ण को ए, एक एक और लेती हैं, और कृष्ण को श्रृंगार करती है कृष्ण का सारे जो फूलों से पत्तों से जो नेचुरल वस्तुएं हैं उनसे हाँ भगवान को जो वृंदावन वेश है वो सर्वाधिक प्रिय है जगन्नाथपुरी में भगवान जब शाम के समय में सोते हैं तो भगवान एक विशेष प्रकार का वेश धारण करते हैं उसको बड़ा श्रृंगार वेश कहा जाता है जिसमें कृष्ण फूल मालाएं तुलसी इनके अलावा कुछ धारण नहीं करते और भगवान ऐसे वेश में ही अपने आप को सर्वाधिक आनंदित अनुभव करते हैं और ऐसा वेश ऐसा श्रृंगार गोपी गोपी करती है और अपने साथ दो वस्तुएं भी ले आती हैं जिनको कृष्णा ब्रज में छोड़कर चले गए थे जब वो मथुरा गए थे अक्र के साथ एक तो क्योंकि कृष्ण जो मथुरा गए कृष्ण ने अपने टर्बन से या मुकुट से मोर पंख छोड़कर गए थे और दूसरा क्या छोड़ा था उन्होंने वेणु, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है वृंदावन के बाहर कृष्ण इसको धारण करने का सामर्थ्य नहीं है और वृंदावन के बाहर कृष्ण अपनी मुरली या वेणु को वादन नहीं कर सकते उनके पास शक्ति नहीं रह जाती इन दो चीजों के लिए ये तो दो वस्तु तो कहा की हैं? ब्रज की हैं। ब्रज के अंदर ही आ, ये सौंदर्य महसूस होता है या कृष्ण उसको इस्तेमाल करते हैं भगवान ने यशोदा माता के पास छोड़ा था तो गोपीकाओं को स्मरण है तो गोपीका जब आए थे तो उन्होंने ये दो वस्तुओं को अपने साथ लाया और कृष्ण को क्या किया? इतना सुंदर वेश वेश कराया और फिर उन्होंने लगाया और फिर उनके हाथों में मुरली या वेणु प्रदान की और कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं और गोपी का तो उनके कान में कहती है कि आप वसुदेव और देवकी के पुत्र नहीं हो आप किनके पुत्र हो यशोदा माता और नंद महाराज के पुत्र हो और गोपिकाओं ने कहा तुम अपने आपको यादव मत समझना तुम यदोवंश में जन्म नहीं लिए तुम हमेशा के लिए गोप हो हमारे लिए क्या हो तुम हमेशा के लिए गोप हो और हम उसी प्रकार से आपको देखना चाहती हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं आपके इंस्ट्रक्शन को आज से फॉलो करूँगा हाँ कि मेरे माता पिता कौन है नंद महाराज और यशुदा हैं और मैं यादव नहीं हूँ यदो तो वंश को मैंने जन्म नहीं लिया है हाँ मैं तो गोप वंश है गो एक गोप गो बालक हूँ तो इस प्रकार से गोपी कायें उनका श्रृंगार करती हैं और भगवान स्तुति करती हैं भगवान को जन निवास कहा गया है जो हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं और विशेष रूप से वृंदावन वासियों के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि वासियों के में, रूप में निवास नहीं करते वहां कृष्ण अपने मूल रूप शाम सुंदर रूप में ब्रजवासियों के हृदय में सदैव निवास करते हैं तो जब इस प्रकार से गोपी तो का उनका श्रम किया तो फिर इन गोपिकाओं ने क्या किया उनको सबने एक रथ के ऊपर बिठा दिया उनको हाँ। रथ के ऊपर बिठाया और सारी गोपिकाओं ने उस रथ को पकड़ा हाँ। उनकी रस्सियों को पकड़ा और सारी गोपिया कृष्ण का गुणगान करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे लावटी हरे राम राम राम हरे हरे सारे जो गोपिकाए हैं अभी उन्होंने कृष्ण को बिठा दिया था रथ के ऊपर और गोपीकाय रथ को खींचने लगी और गोपीकाओं का मूड क्या था जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया प्रया तो गोपी काय जब उन्होंने ऊपर रखा कृष्ण को और वो रथ को खींचने लगी तो गोपियों के हृदय की भावना क्या थी कृष्ण लिया रथ यात्रा का मीनिंग है इस भावना को अपने मन में या में में करते हुए केवल रस्सी को खींचना है इसलिए खींच रहे हैं तो इतना लाभदायक नहीं है हाँ। कोई भी कार्य जानकर हम करते हैं तो उससे और अधिक आनंद की अनुभूति हमें होती हैं और और अधिक रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं तो गोपियों की भावना क्या है कि हे कृष्ण आपको हम हाँ, कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं और यही भावना जो भी रथ यात्रा में भाग लेता है उसकी होनी चाहिए और वास्तव में को खींचते हैं हाँ? तो रथ यात्रा का मतलब है कि हम वहां कृष्ण के आनंद के लिए वहां गोपियों का जीवन किसके लिए है गोपी का ये चिंता में नहीं है कि आगे कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ्रोटी बढ़ रही है कहा रसगुल्ले दिए जा रहे हैं कहा रस क्या क्या बढ़ता है <laughs> बहुत सारी ठंडाई बढ़ रही हैं नहीं गोपीकाओं का ध्यान इसमें नहीं था गोपी के समान थी जो भगवान के मुख कमल का आस्वादन कर रही थी रस्सी को भी पकड़ी है तो भगवान कृष्ण को वो शाम सुंदर रूप को देखते देख रही है और वो खींचते जा रहे हैं इस प्रकार से उनकी भावना है और वास्तव में भगवान के रस्सी को खींचना इस कृष्ण को आप पुल कर रहे हो खींच रहे हो अपने हृदय में इसलिए हम गाते हैं ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवत में नयन पथ पथ मींस रोड मार्ग कि हे जगन्नाथ स्वामी है कृष्णा जगत के नाम आप मेरे आंखों का जो रूट है रथ ये पथ है के माध्यम से कहा चले जाएं जाएं मेरे में में में चले यही है जगन्नाथ स्वामी पथ भवतु तो इस प्रकार से में हम भगवान को खींच रहे हैं अपनी ओर हाँ, अपने हृदय में खींच रहे हैं हाँ तो उसके लिए हमें ढीला नहीं होना चाहिए लेजी नहीं होना चाहिए हाँ रथ यात्रा भागना नहीं चाहिए हाँ। तो रथ यात्रा शुरुआत से लेकर कौन पहुंचे कृष्ण देखते हैं क्योंकि रथ यात्रा का मतलब है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की कृष्ण सेवा के लिए हम वहां हैं और हमारा जीवन यही है कि एक दिन कृष्ण हमारे हृदय में निवास करें और हम जिस प्रकार से महान भक्त उनको अपने हृदय में देखते हैं उसी प्रकार से हम कृष्ण को भी उसी रूप में सदैव अपने हृदय में देखते रहे हाँ इसको प्रेमी भक्त कहा जाता है जो सदैव कृष्ण को देखता है जहां जहां नेत्र पड़े, ने कृष्ण को कहा से खींचा है द्वारका से हां। उनकी ये सेव सर्विस एटीट्यूड इतना पावरफुल था कि भगवान वहां भी संतुष्ट नहीं थे द्वारका में खींचे गए थे उनके प्रेम के कारण और ये रस्सी है हाँ ये ऐसी रस्सी है रथ की प्रेम रज्जू है जिस प्रकार से माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था तो कोई सर्वसाधारण रस्सी से थोड़ा बन, बन सकते कृष्णा या फिर किसी सर्वसाधारण रस्सी से थोड़ी भगवान को आप खींच सकते हो रथ को खींच सकते हो नहीं भगवान केवल खींचे जाते हैं उनके शुद्ध भक्तों का प्रेम रूपी जो रज्जु है रस्सी है उसके द्वारा अन्यथा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आप देखते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दो दो दिन के लिए हिलता नहीं है में। उससे आगे जाए फिर हाथी लगाओ घोड़े लगाओ कार लगाओ ट्रैक्टर लगाओ वो भगवान हिलने वाले नहीं है भगवान तो हिलते हैं या खींचे जाते हैं उनके प्रेमी भक्त के द्वारा प्रेम रूप की रस्सी के द्वारा तो इस प्रकार से हम भी रथ में भाग लेते हैं तो गोपिकाओं का जो भावना है गोपी काओं का जो मूड है उसी प्रकार का जो भाव हमारे अंदर होना चाहिए तभी वास्तव में हम कृष्ण को अपने ओर खींचने का सामर्थ्य रखेंगे तो इस प्रकार से गोपिकाओं ने उनको रथ के ऊपर बिठाया और भगवान को ले जा रहे हैं कहाँ ले जा रहे हैं वृंदावन में ले जा रही है और उसी प्रकार की भावना चैतन्य महापुरु प्रकट करते हैं और वास्तव में जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है तो भगवान कृष्ण बीमार होने का बहाना बनाते हैं स्नान यात्रा में जैष्ठ पूर्णिमा में स्नान होता है भगवान को 900 या हजारों सुवर्ण कलशों से स्नान किया जाता है और इतना जल वो अपने शरीर में लेते हैं बलदेव सुभद्रा आदि कि भगवान को बहुत ठंड लग जाती है और ठंड लगने के कारण भगवान बीमार हो जाते जगन्नाथपुरी में हाँ, दिन के भक्त है हाँ, तो डॉक्टर के के थे एक पंडा उनको उस समय अंदर ले गया उन्होंने कहा मेडिसिन दे दो भगवान बहुत बीमार हो गए उसने देखा जगन्नाथ को सही में हाथ लगाया तो हाई टेम्परेचर था भगवान को तो समझ गया कि नहीं है तो भगवान बीमार होने का बहाना बनाते हैं और दिन के लिए आ, वो निवास करते हैं किसके साथ लक्ष्मी देवी के साथ, के साथ। आ, में कहा गया है पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया क्रीड़ा कैला नि तो पंद्रह दिन के लिए भगवान निवास करते हैं लक्ष्मी के सन में नाना प्रकार की डिजाइन करते हैं और फिर जब सोलहवा दिन आता है तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगने लगता हो गया अंदर कब तक के रहेंगे अभी बाहर निकलना चाहिए तो भगवान का रथ के ऊपर बैठने के दो कारण हैं दो कारणों से भगवान कृष्ण रथ के ऊपर बैठते हैं हम क्यों बैठते हैं चैतन्य कहता है सम्मति सम्मति लया सुख देते बाहर विहार तो सम्मति, क्योंकि वो है, पत्नी को बिना बताए थोड़ी बाहर जा सकता है होम मिनिस्टर की आज्ञा से कैसे जा सकते बाहर तो भगवान लक्ष्मी की आज्ञा लेते कि ओ, अब दे दो मुझे थोड़ा सा भी वॉक करने के लिए जाने दो के साथ जाऊंगा और हम तीनों बिहार करेंगे बाहर जाएंगे तहारा सम्मति लिया उनका परमिशन लेकर भक्त सुख देते भगवान बैठते रथ के ऊपर भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए तो वास्तव में भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं और अपने दर्शन के द्वारा हम भगवान हमारे जीवन के जो जन्म मरण की यात्रा है उसको क्या करते हैं खत्म करते हैं इसलिए उनकी ये या रथ यात्राएं। है अबे हम भी तो यात्राएं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभुण का ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में व्यक्ति भ्रमण करता है कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी सियार कभी चूहा कभी कॉकरोच हाँ फिर मनुष्य इतना लंबा भ्रमण कर करके इतनी लंबी यात्रा करके व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करता है फिर भी उसकी यात्रा खत्म नहीं होती भगवान कहते मुझे यात्रा करनी होगी भगवान की जो रथ यात्रा, यात्रा है वो हमारी यात्रा को अंतिम यात्रा को पूरे जीवन में लोग यात्रा करते हैं आजकल तो यात्रा डॉट कॉम भी है है कि नहीं तो कोई यात्रा करे या ना करे लेकिन सब एक यात्रा में तो भाग लेंगे वो कौन सी है में यात्रा, है है। कि कि नहीं? नहीं, नहीं कोई कहे कि नहीं। I don't have time. मेरे पास नहीं है। आपकी ये रथ यात्रा आपके, वो फेस्टिवल और आपकी वो कथा आपका यह हरिनाम भगवदगीता पढ़ना ये किसके पास टाइम है शास्त्र कहते बेटा आप वेट करो यात्राओं में नहीं भाग ले रहे हो तो एक यात्रा में जरूर भाग लोगे चाहे तुम चाहो या ना चाहो वो है अंतिम यात्रा तो भगवान अब देखा जाए वो, वो अंतिम यात्रा नहीं होती फिर से जन्म लेना पड़ता है है कि नहीं तो भगवान कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान होते हैं हम सबके जो जन्म मृत्यु की यात्रा है उसको रोकने के लिए तो बाहरी कारण है सेकेंडरी रीजन है लेकिन अंतरंग कारण क्या है उनके भक्तों को सुख देने के लिए तो में कौन है? वो है, श्रीमती ये इनका रूप ऐसा हुआ है क्यों है आ, भगवान जगन्नाथ का रूप ऐसा क्यों है क्योंकि भगवान कृष्णा जब ब्रजवासियों के विरह में या श्रीमती राधा रानी के विरह में रोते हैं तो उनको क्या कहा जाता है जगन्नाथ वही कृष्ण है लेकिन उनका नाम क्या हो जाता है फिर जगन्नाथ और जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं वो साक्षात कृष्ण है जब कृष्ण कृष्ण के लिए रोते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु है तो ऐसे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भावना में जगन्नाथ या कृष्ण के लिए विरह का अनुभूति करते हैं रोते हैं तो उनको चैतन्य महाप्रभु कहा गया है और इन दोनों का मिलन रति यात्रा में होता है क्योंकि रति यात्रा में श्रीमती राधिका कृष्ण को देखना चाहती हैं और कृष्ण किसको देखना चाहते हैं श्रीमती राधिका को क्योंकि वो सौ साल के बाद मिले हैं कुरुक्षेत्र के भूमि पर हां सूर्य ग्रहण के समय में तो ऐसी ही रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है आषाढ़ महीने में तो उस समय भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं और बहुत ही भव्य उत्सव है भव्यों लोग उसमें भाग लेते हैं और भगवान सारे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वहां होते हैं तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए मध्य रात्रि में उठ जाते थे स्नान आदि करकर सबसे पहले जगन्नाथ देव का दर्शन करते थे और फिर सुबह सुबह जो भगवान जगन्नाथ को जो उनके सेवक हैं उठा उठा के ले आते हैं कितने लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया है पुरी में तो आपने देखा होगा सुबह के समय में भगवान जगन्नाथ को उठा के ले आते हैं भगवान चल के आते हैं जिसको पांडे विजय उत्सव कहा जाता है मतलब भगवान इस प्रकार से चलते हैं अपने मंदिर से रथ तक जाने तक जैसे लगता है कि कोई पियकड़ चल रहा है शराब पी के कैसे चलता है व्यक्ति तो भगवान जगन्नाथ इस प्रकार से चलते हैं और वही भगवान जगन्नाथ या कृष्ण क्यों चलते हैं क्योंकि वो श्रीमती राधिका का जो रस है उसकी मदिरा या उसका उन्होंने पान किया होता है इसलिए भगवान चलते हैं और रथ पर विराजमान होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ये सारा दृश्य को देख बहुत अधिक आनंद अनुभव करते थे उसका वर्णन बहुत विस्तार से श्री चैतन्य में हमें चल करने के लिए पढ़ने को मिलता है तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो उस सारे भक्तों को लेकर रथ यात्रा के सामने चार ग्रुप बनाते हैं जिसमें 24 सिंगर होते हैं आठंगा होते हैं हर ग्रुप में चार डांसर होते हैं और फिर और तीन ग्रुप बनाते हैं तो रथ में चैतन्य महाप्रभु टोटल सात ग्रुप बनाते हैं और हर ग्रुप में हाँ? दो दो मृतंगा और चार चार सिंगर हुआ करते थे और इतना मतलब बहुत ही उच्च स्वर से नाम संकीर्तन होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे हरे तो चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि इतना उत्साह के साथ नाम संकीर्तन हो रहा है जगन्नाथ जी अपने रोग को रथ को, को बीच बीच में रोकते हैं और ध्यान से देखते हैं कौन नाचना है हा? उनके आंखों से हम बच नहीं सकते उनकी आंखें कितनी छोटी है कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, है ना तो भगवान की आंखें इतनी बड़ी है सीसीटीवी कैमरा छोटा सा होता है वो क्या देखेगा है ना आप, कि आप के हैं तो है बच है नहीं कितना बड़ा? आप सकते, सकते तो भगवान जगन्नाथ अपने रथ के ऊपर से हरेक भक्तों को देखते है कि वो किस प्रकार से नृत्य कर रहा है किस प्रकार से गान कर रहा है किस प्रकार से रथ यात्रा उत्सव में भाग ले रहा है तो भगवान देखते हैं हैं हाँ, सोल को तो तो तो आपने जो कृपा प्रदान करते तो जब महाप्रभु का नाम होता था भगवान तो जगन्नाथ रूप रूप के देखते थे और चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग ग्रुप में अलग अलग भक्तों को लीडर बनाया था नाचने के लिए श्रीवास पंडित है अद्वैत आचार्य है नित्यानंद प्रभु है हाँ, अलग अलग जो वैष्णवास है और फिर चैतन्य महाप्रभु को जब नृत्य करना होता था, तो सात ग्रुप को इकट्ठा करते थे और वो खुद नाचने लगते थे इतना करते थे चैतन्य महाप्रभु और नाचते नाचते वो भगवान जगन्नाथ को देखते थे और देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कई प्रार्थनाओं का उच्चारण करते थे चैतन्य महाप्रभु दंड करे प्रभु जुड़े हाथ उतुति करे देखी जगन्नाथ तो आपने दंडवध करते थे उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ते थे और जगन्नाथ के करते थे श्लोकों के द्वारा एक श्लोक गाया करते थे चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय चगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नम और महाप्रभु इस इस स्तुति में कहते हैं कि आप आपके लिए ब्राह्मण और बहुत अधिक प्रिय हैं के लिए जय ती जयती कृष्णो वृश वृष्णि वंश प्रदीपा जय ति जयति मेघ श्याम को जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा तो इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अंगों का और भगवान के अलग अलग कार्य का वर्णन करते हुए चैतन्य बोलते थे थे और फाइनली कहते नाहम नाहम ना ना ना यतिर्वा किन्तु निखिल गोपीर पद दास दास ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो जगन्नाथ तो तो दास दासा। को देखकर इस भावना का उदय इस भाव का उदय उनके हृदय में हो जाता है कि मैं तो गोपियों के जो भरता है कृष्ण है उनके दासों के दासों का दास ये ये भावना एक भक्त के के में होनी चाहिए हा? क्योंकि जब तक सेवा सेवा करने का भाव नहीं नहीं होगा तो भगवान सेवा को स्वीकार करते राजा राजा प्रताप इतने बड़े राजा होकर भी जगन्नाथ सामने झाड़ू लगा रहे थे हा? उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और सारी अपनी जो कृपा है उनके ऊपर करते हैं वो अपना धन ऐश्वर्य अपना पोजिशन भौतिक हाँ, मान सम्मान आदि को छोड़कर कृष्ण के लिए निम्न से निम्न सेवा करने के लिए तैयार रहते हम कोई या फिर हम राजा आदि नहीं है हम तो एक क्या होना चाहिए कौन सा भावना होना चाहिए हमें दास दासाना दास भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक ये जो भाव है हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए तभी भगवत कृपा को अनुकूल कर सकता है फिर तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के रथ को देख कर, कर, कर भावावेश में आते थे और उनके मुख से जगन्नाथ शब्द भी नहीं निकलते थे वो कहा करते थे ज ज ग ऐसा कहा करते थे इतना भाव में उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाते थे और उनके आंखों से आंसू निकलते थे जैसे पिचकारियां निकल रही हैं हम भक्तों को ये भेद कर देते थे तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सारे भावों के लक्षण प्रकट करते थे कभी कभी जब महाप्रभु रथ के पीछे हो तो जाते थे भाव में तो रथ रुक जाता था क्योंकि जगन्नाथ हमेशा चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहते हैं तो भगवान सदैव अपने भक्तों को आगे देखना चाहते हैं है कि नहीं? अब पीछे रथ यात्रा अटके हुए हैं कहा अटके हुए हैं स्टॉल में है कि नहीं? तो वैसे नहीं सदैव भगवान के सामने रथ यात्रा में हमें उत्साह के साथ सर्विस की भावना रखते हुए भक्तों के संग में नाम संकीर्तन करते हुए जोर से उच्चारण करना चाहिए हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा राम अरे राम अरे राम अरे राम क्षेत्र तो में महाप्रभु अचानक रुक जाते हैं और रुक उन वो एक श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं भगवान जगन्नाथ को देखकर और वो कहते हैं ये हरास तेज़ और इसको उच्चारण करते जा रहे करते जा रहे किसी को समझ में नहीं आ रहा था चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते जा रहे हैं क्या इसका मीनिंग क्या है पूरे पूरे में केवल एक भक्त जानता था उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे सेक्रेटरी थे तो उस का क्या था कि चैतन्य महाप्रभु अभी श्रीमती राधा रानी की भावना में भगवान को देखकर अपनी वाणी से भगवान के साथ अपने संबंध को बोल रहे थे तो वो वास्तव में श्रीमती राधिका कृष्ण को देख बोलती है आ, वो क्या कहती है कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैं देख रही हूँ कुरुक्षेत्र तो में जो रथ के ऊपर बैठे हैं जिन्होंने मेरी युवा अवस्था में मेरे को चुरा दिया था और अभी भी वो मेरा स्वामी है। वही मास्टर है और ये वही चंद्रमा की रातें हैं क्षेत्र महीने की और अभी वही मालती वृक्षों का मालती पुष्पों का वही सुगंध बह रहा है आ, और कदम्ब का जो फॉरेस्ट है कदम का जो जंगल है से बहुत ही मधुर हवाएं बह रहे हैं और मैं मैं मैं चाहती चाहती मुझे यहां उनके साथ आनंद की नहीं हो रही है। क्या चाहती हूं? मैं चाहती हूं कि ये वही स्थान में वापस चले जाएं, रेवा नदी के तट पर वेतासी वृक्षों के नीचे ये मेरी इच्छा है बल्कि चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे प्रकार से आ, बोल रहे थे हाँ और लेकिन राधा राधा रानी के उद्गार थे और राधा रानी क्या कहती हैं इन श्लोकों में क्षेत्र आनंद का अर्थ विस्तार से वर्णन किया गया है तो उसमें कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में गोपी का जब कृष्ण को देखा उनका दर्शन करके उनको बहुत अधिक आनंद अनुभव हुआ जगन्ना तो उसी प्रकार की भावना चैतन्य महाप्रभु के हृदय में उठी जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को देखा रथ के ऊपर अवशेष राधा कृष्णे करे निवेदन। आमी, तो तो वास्तव में जब कृष्ण रथ के ऊपर बैठे तो श्रीमती राधिका बोलने लगी कि आप वही वही कृष्ण हो नंदन और और मैं श्रीमती राधिका आप ये नया संगम मतलब हम इतने लंबे समय के बाद फिर से गिर रहे हैं तथापि तथा मन हरे वृंदावन वृंदावन उदय कराओ अपन आचरण फिर भी ये कुरुक्षेत्र मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके होने के बावजूद भी तो मैं क्या चाहते हो मेरा जो मन है वो वृंदावन ने हर लिया है और आप भी क्या करो अपने चरण कमलों को वृंदावन में रखो प्रकाशित करो यहाँ दो कारण्य हाथी गोढ़ा रत्न ध्वनिहा पुष्प यहाँ तो आपने राजवेश धारण किया हुआ है और यहाँ आपके पास न नहीं नहीं है, या नहीं है, या मुरली और आप ना तो तो धारण करते हो, बस के वेश में हाथी, गोड़े रथ, आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन वृंदावन में क्या है यमुना का तट है हा? और वहां जो पशु पक्षी हैं, हैं, आदि है, ब्रंग है आ, उनकी मधुर ध्वनि है यहाजेशन गो संगे हा संगली तो राजा का वेश धारण किया है लेकिन वहां आप कैसे हो गोपवेश कृष्ण हो गोपेश तो वृंदावन तो में आपके संग में जिस सुख की अनुभूति होती है या वृंदावन को वृंदावन में आप गवों को चराने जाते हो वो देख भी समुद्र के समान आनंद की अनुभूति होती है हमें लेकिन यहाँ उसका ये सुख या आनंद हमें नहीं मिल रहा है या पुनः लीला करह तबे ने तो भगवान ने कहा कि हमें मुझे लेकर क्या करो हम सबको लेकर ब्रज वास को लेकर ले आप वृंदावन में जाओ और वृंदावन में आप उसी लीलाओं को पुनः करो तभी मेरा जो मन है मेरा जो हृदय है वो सुख की अनुभूति करेगा इस प्रकार से श्रीमती राधिका जो हैं हैं वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती और यही वास्तव में गोपी का है का तो मतलब है कि कृष्ण को वृंदावन वापस ले जाना तो श्रीमती राधिका ने कहा कि मोर मन वृंदावन मेरा मन ही क्या है वृंदावन है आप मेरे मन में विराजमान हो जाइए अर्वास्तों में में कोई कभी-कभी आने वाला फेस्टिवल नहीं है। है है, है। ने कहा कि हम तो हर रोज मना सकते हैं, क्योंकि क्या करना कृष्ण को अपने मन लेके आना खींचना है, है। तो इस प्रकार से हर रोज रथ यात्रा मनाई जा सकती है तो इस प्रकार से रथ यात्रा के पीछे ये विशेष भाव है भगवान के भक्तों का जो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमती राधिका ने हाँ प्रकट किया था तो भगवान रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में तीन रथों में विराजमान होते हैं एक रथ में बलराम जब रथ निकलते तो सर्वप्रथम बलराम निकलते हैं और फिर सुभद्र महारानी और फिर कृष्ण निकलते हैं जगन्नाथ के रूप में हाँ तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा उत्सव है भगवान का जो सबके लिए प्रिय है और शिल प्रभुपाद इसके बहुत प्रेमित है रथ के शिल प्रभुपाद अपने बचपन में जब कलकत्ता में निवास करते थे तो हमेशा जाकर रेलवे स्टेशन में देखते थे कि यहाँ से वृंदावन और जगन्नाथपुरी जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाती है और कितना किराया है छोटे से थे बच्चे लेकिन उनका मन सदैव वृंदावन में था और जगन्नाथपुरी में था फिर आगे चलकर जब वो छोटे से बालक थे तो उन्होंने अपने पिता गौर मोहन डे को कहा उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी में रथयात्रा उत्सव मनाया जा रहा है कलकत्ता में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, ये छोटे से बच्चे थे प्रभुपाद, उन्होंने अपने पिता गौर मोहन डे को कहा कि आप मेरे लिए एक रथ लेके आओ तो इतना सारा धन नहीं था उनके लिए रथ प्रॉपरली बना हुआ और वो कैसा चाहिए जैसा जगन्नाथपुरी का रथ है वैसा ही लेकिन तो क्या तो तो तो एक, एक क्या क्या आपका बेटा क्या मांग रहा है उन्होंने कहा मांग रहा है लेकिन मेरे पास तो इतना धन नहीं है उसने कहा हमारे घर में अच्छा रथ पड़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल ठीक कर दिया नया बना दिया और शिल छोटे थे धोती पहनते थे वो पर एक चंद्र डालते थे तिलक वगैरह लगाकर भगवान जगन्नाथ को छोटे से विग्रह सुभद्रा महारानी बलदेव को को रखकर अपने छोटे-छोटे मित्रों के संग में तो उसी प्रकार से ये जो रथ यात्रा है शीलम प्रभुपात अपनी छोटी सी आयु में उन्होंने शुरू किया और फिर आगे चलकर हाँ भगवान ने देखा इनका मेरे प्रति इतना सेवा का भाव है तो में जाओ, में जाओ, में जाओ, मर्जी जाओ, और भगवान जगन्नाथ बाहर निकल रहे हैं अपना दर्शन देने के लिए और दर्शन के द्वारा सबको पवित्र करने के लिए क्योंकि रथ यात्रा भी बड़ा विशेष रूप से शुरू हुई थी प्रभुपाल नेमुना उन्होंने उनको इन्वाइट किया था उस समय कोई टेम्पल नहीं था कोई विग्रह नहीं थे इस्कॉन के किसी भी पहला बना था उसमें कोई विग्रह नहीं थे मूर्ति नहीं थी फोटो रख के अमेरिकन थोड़ी बहुत पूजा करते थे लेकिन प्रभुपाल पहली बार जब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए तो वहां गए तो वहां जो युवक थे युवक युवतिया तो उन्होंने देखा जी भारत से हैं उनसे बहुत प्रेति रखते थे, और उनके लिए जब जाते थे मिलने कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते थे तो एक एक जो माताजी जी थी मालती उनके पति थे श्याम सुंदर अमेरिकन थे ये दोनों नए नए उनका विवाह हुआ था तो ये किसी इंडियन स्टोर में गई देखा यार स्वामी जी तो भारत से हैं, तो इनको भारतीय वस्तु अच्छी लगती होंगी तो भारत की कोई वस्तु खरीद के मैं गिफ्ट करती होंगी तो वहां गए तो वहां उन्होंने एक वस्तु एक से हाँ, और वो आ गए और लाई प्रभुपदा अपने रूम में बैठे थे और उनको ये गिफ्ट किया स्वामी जी ये आपके लिए गिफ्ट है देखा उन्होंने, उन्होंने खोला तो देखा छोटे से क्या थे जगन्नाथ इतने से वो ने देखा तुरंत प्रणाम प्रणाम कर कर दिया अभी वो जो कर, वो जो माताजी हो गई जी इसको क्यों कर रहे इतना लंबा उन्होंने कहा ये मिला उन्होंने पूछा कि इंडियन स्टोर में मिला इसके साथ और दो होने चाहिए कि देने <laughs> तो उन्होंने कहा और दो है तो फिर वो गई वापस दौड़ के देखा कि भी सेल नहीं हुआ था उन दोनों का वो दो और भी थे और सुबद्रह भी थे, थे। तो फिर उनको लाया और इसमें से थे ने कहा में से कोई इनकी बड़े-बड़े मूर्तियां बना सकता है विग्रह बना सकता है कोई कारपेंटर का, का काम जानता है तो उनका एक पति जानता था कार्पेंटर का काम श्याम सुंदर कितने बड़े व्यवस्था है पहली बार भगवान जगन्नाथ विदेशों में अपना कुछ ही महीनों में बना दिया और फिर प्रभुपाल ने कहा इनकी सेवा करनी चाहिए तो किसी विग्रह की आरच्रह की पूजा शुरू हुई तो जगन्नाथ बलदेव महारानी के वास्तव में महाराणी जगन्नाथ इस लीला से इसलिए वो प्रकट गए तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है सारे जगत में फैला हुआ है इसलिए सबसे पहले वही आ गए जगन्नाथ जी आ गए जगत का नाथ हूं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ प्रकट हो जाते हैं इस मोमेंट में 1966 के आसपास 66 या 67 के आसपास और फिर प्रभुपाल ने पहले विग्रह की स्थापना की और वो अमेरिकन उनको क्या सिखाएंगे उनको कहा कि आप कम से कम इनको अगरबत्ती ऑफर करो रोज थोड़ा सा दीप ऑफर करो और फिर बहुत सारे जो युवक युवती आती थी मंदिर उन्होंने पूछा और क्या करना चाहिए स्वामी जी ने कहा कि आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए जब भी आओ उनके लिए कुछ भी लेके आ सकते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो आप पता ले आओ फल लेने तो की भावना हो गई और भगवान की सेवा में जुड़े। तो जब हम भगवान को ऑफर करते हैं कुछ ना कुछ तो उनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बनने लगता है तो जब ये सारे कुछ ना कुछ ले आते थे भगवान के लिए फल ला दिया कोई पानी का बोतल लेके आता था हाँ, कोई फूल लेके आता था तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य होता है भगत भगवान जगन्नाथ बहुत अधिक अपने भक्तों से प्रेम रखते हैं और उनसे अधिक हाँ, उनके भक्तों से या भक्त भक्तवत्सलता का जो गुण है हाँ, उसका प्राकट्य किसी और अवतार या किसी और विग्रह ने नहीं किया है तो भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के संग में बने रहने के लिए बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं और भगवान अपने भक्त की सेवा को तो नहीं भूलते हैं जगन्नाथ जी जैसे हम जाते हैं जगन्नाथा में तो में एक टाउन है जिसका नाम है जाजपुर तो वहां एक व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ जो उनको दो पुत्रा और एक पुत्री थी कन्या थी तो उनका नाम था बंधु मोहंती तो उस समय जाजपुर जो टाउन है उड़ीसा का वहां आकाल पड़ा खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था ये ब्राह्मण था रोज जाकर कुछ ना कुछ मांग कर लाता था और मांग कर देखा कि अभी आकाल पड़ा है लोगों के पास खाने के लिए नहीं है लोगों ने कहा कि हमारे पास खाने के लिए नहीं आपको कैसे हम देंगे तो इनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा कोई मित्र कोई रिलेटिव है कि नहीं उनके घर जाके रहते थोड़े दिन हमारी व्यवस्था हो जाएगी इन्होंने कहा रिलेटिव्स तो कोई नहीं लेकिन एक मेरा मित्र जरूर है चलते फिर अच्छे अच्छे काम काम के लिए दे रही। क्यों? चलते या मरने से अच्छा है। मित्र के पास जाते आपके कुछ थोड़ा सा भोजन हमें मिल जाए रहने की सुविधा हो जब तक ये आकाल खत्म ना हो जाए तो इन्होने दो बच्चों को कंधे में रखा पत्नी ने एक बच्चे को उठाया और जाजपुर से चार दिन पैदल यात्रा करते हैं जगन्नाथपुरी पहुंचे उन्होंने कहा रहता है उन्होंने बोला था मेरा मित्र तो जगन्नाथपुरी में रहता है बहुत धनाढ्य है देखा की वहाँ तो बड़ा सिक्रेट टाइप है लेखा इंदोर वहाँ तो अंदर सरलता से नहीं घुस सकते वहाँ के पंडाल है और देखा बहुत भीड़ है तो पत्नी ने पूछा कहा है कहते यही है लेकिन अभी आ, अभी आई को एंट्री है हा? हम ना बाद में जाएंगे आज कल हम जाएंगे तो थोड़ा सा आराम से हमारे मित्र के साथ बात करेंगे चर्चा करेंगे और हमारी व्यवस्था करेगा अभी हम यहाँ पर बैठ जाते हैं तो वहाँ भगवान जगन्नाथ का जो किचन है वह मंदिर से किचन से एक नाला निकलता है जिसमें जब राइस बनाते हैं उसका जो पानी है या पेज है वो बाहर गिरने लगता उसके किनारे जाओ कुछ उन्होंने कहा आज नहीं आज सिक्रेट टाइट है और बहुत भीड़ है आपने देखा ना भीड़ कितना है वहां पत्नी को बोला कल सुबह तो फिर इन्होंने अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर बैठ गए फिर देखा कि कोई मटका टूटा हुआ था उसको लिया और वहां से जो राइस का पानी गिर रहा था किचन से उसको लिया पत्नी को पिलाया बच्चों को खुद पीके पीके कम से कम से भूख शांत हो जाए सो गए तो वह अंदर भगवान जगन्नाथ क्योंकि महाभक्त थे और इन्होंने भगवान को क्या स्वीकारा था मेरे बंदू है फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड तो भगवान जगन्नाथ विचलित तो हो गए रात हो गई सारे पुजारियों ने उनकी सेवा के किया और पुजारी भगवान भगवान को भगवान को पर्दा बंद करके बाहर चले गए लेकिन नींद नींद नहीं आ रही थी आए उनका भक्त तो पत्नी श्रद्धि के साथ और भगवान कैसे सो सकते हैं भगवान ने सब हटा दिया भगवान को रात को सुलजारी तो बाहर उनके वस्त्र उतारते हैं सुलते हैं मंत्रों का उच्चारण करते भगवान सोने रहते आज आज वो निकल आए बाहर उन्होंने कहा सारे दरवाजे खोले देखा बड़ा थाली ले लिया जिस पर उनको ऑफर किया जाता है भोगाज और जितना भी बेस्ट प्रसाद था महाप्रसाद सारा रंग दिया ढक के अपने वस्त्र से निकल पड़े बाहर दक्षिण द्वार में आ गए वहां आए ब्राह्मण का वेश लेकर कोई देखेगा तो चिल्लाने लगे ओ बंदु महांती, बंदु महांती। ये बेचारा इसको तो कोई जगन्नाथपुरी में जानता नहीं था नाम उसको लगा कि किसी और को बुलाया जा रहा है ये जोर से कहने में आपको ही बुला रहा हूँ तो ये बंधु महंति गया उनके पास कहता है कि आपके लिए भोजन भेजा है भगवान ने आपके लिए हमें तो ब्राह्मण हूँ और अब इसको खा लो अपने परिवार के साथ लेकिन थाली वापस करना बोलना देने आए ना ब्राह्मण है ना कोई दरवाजे सारे बंद है थाली अंदर भी डाल दो तो जा नहीं रही थी दरवाजे से इन्होंने अपने बसरों में बांधा और उसको तखिया बना के पत्नी बच्चे सब सो गए और सुबह जब हुई पुजारी पुजारीगण आए वहाँ चीज के लिए आए पुजारी वहाँ पुजारी आए हैं सुबह भगवान को उठाने के लिए और उठाते हैं तो भगवान को स्वीट भोगा अर्पित किया जाता है तब तो जब उनको देखा कि थाली नहीं मिल रही है तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे हाँ और स्टोर को देखा तो वहाँ जो पुलिस होती है सिक्योरिटीज ने फिर सोचा कि ये सब पुजारियों का काम है आपके अलावा कोई अंदर होता नहीं पुजारी पिटाई हो गई उनसे। ताली ताली। गायब सोने की पुजारी ने ताली। तो फिर पुजारी बहुत पीटा जब तो थोड़ा सा सूर्य उदित हुआ तो लो, लोगों का आना जाना उस रोड में बढ़ा लोगों ने देखा कि कुछ चीज चमक रही है दो तीन लोग सो रहे हैं कुछ चमक रही है देखा तो जगन्नाथ की थाली है तो फिर उनको उठाया इतना पिटाई किया फिटाई करके बंधु महंति को जेल में डाल दिया अपने बच्चे सब रो रहे थे और फिर जेल में डाला फिर शाम हो गई तो भगवान जगन्नाथ बहुत अधिक दुखी हुए, और फिर भगवान रात को फिर से जब उनको पुजारी ने सुनाया भगवान अपने वहीकल्प व्हीकल्पल्प तो आवाज से आती है आपको अपनी गाड़ी के पास जाना पड़ता है कि उनका गाड़ी क्या है वहा गरुड़ है गरुड़ का स्मरण करने मात्र से वो सामने आ जाते हैं भगवान बैठे गरुड़ आपे ले चलो मुझे जो राजा है ना यहाँ का उनके घर ले चलो महल में, जो सो रहा है उसी रूम में ले चलो सीधा हाँ मैं देखता हूँ क्या कैसा मैनेजमेंट करता है तो वहां गए तो राजा तो निद्रा में मगनद है एक थप्पड़ लगाकर भगवान उठाते हैं भगवान देते हैं मुझे ये बताओ तुम्हारे घर में जब गेस्ट आते हैं क्या वो भोके सोते हैं क्या वो तो कहता है नहीं फिर मेरा जो आया है, है तुम्हे प्रॉब्लम क्यों है तो भगवान ने पिटाई करना शुरू कर दिया कहा कि मेरा भक्त बंधु महान उसको आपने इतना आपके पोलिस और उनके द्वारा पिटाया है मरवाया है अब चले जाओ और यदि नहीं जाओगे तो मैं आपके वंश के साथ सब खत्म कर दूंगा जगन्नाथ इज वेरी पावरफुल तो उन्होंने पावरफुलर गया भगवान ने जाओ उसके चरणों का अभिषेक करो और उस जल को सर में धारण करो अपने परिवार के साथ और उसकी सारी व्यवस्था करो तो राजा वहां जाते हैं और चाहते उनसे क्षमा अच्छा मांगते हैं उनकी सारे व्यवस्था करते हैं उनको सेवा में लगवाते हैं उनके घर आदि प्रदान करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो जब राजा ने उनको ये सब प्रदान किया तो भगवान बहुत अधिक हम खुश हो जाते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हम भक्तों से बहुत अधिक प्रीति रखते हैं उनसे बहुत अधिक आदान प्रदान करते हैं एक और एक छोटे से इलाकों में वर्णन करके समापन करता हूं तो भगवान राम के एक भक्त नाम था रघु जगन्नाथ जब जगन्नाथ मंदिर में गए तो तो देखा तो यहां उनका आदर प्रदान रहता था जगन्नाथ जी के साथ तो ऐसे रघु के साथ भगवान का बहुत प्रेम था तो रघु को एक दिन भगवान कहते कि मुझे ना कटहल खाने की इच्छा हो रही है और अब क्या करेंगे हम दोनों आप कटहल खाने के लिए जाएंगे भगवान का इन्होंने कहा कहा ने आपको ही खाना है तो मैं अरेंज करता हूं हूँ आपको खुद निकलने की क्या आवश्यकता है भगवान कहते चोरी करके जो खाने में आनंद है वो ऑफरिंग लगाते लोग चप्पल भोग उसमें भी मुझे इतना आनंद नहीं आता मेरी माता यशोदा खुद अपना पसीना निकाल निकाल कर बेचारी मक्खन बनाती थी लेकिन मैं उनके घर में में कभी-कभी खा लेता था, लेकिन पड़ोस इधर उधर आप तो आपने के मालिक हो तो फिर ये दोनों बल्कि ये रघु जगन्नाथपुरी में सबसे फेमस डिटी थे फेमस भक्त थे पूा आदि उनका बहुत सम्मान करते थे सब हाँ, उनकी प्रशंसा करते थे अभी भगवान जगन्नाथ उनको लेकर शाम को निकलते हैं और सीखे हो ना पेड़ के ऊपर उन्हें कहा बहुत एक्सपर्ट हूँ देखो मुझे तो वैसे हाथ पाओ नहीं है कैसे चढ़ूंगा तुम चढ़ो और देखना जब चढ़ोगे तो ऊपर जो सबसे बड़ा पका हुआ गोल्डन कलर का कटहल निकालना और नीचे देना, मैं करूंगा। तो ये गए भगवान की सेवा के लिए गए में देखा बड़े-बड़े कटहल तो नीचे से लगना शुरू हो जाते हैं ऊपर सबसे बड़ा कटहल उन्होंने देखा और उसको तोड़ा और फिर आ, उन्होंने कहा वो जगन्नाथ आप नीचे तैयार हो कैच करने के लिए तो भगवान ने कह बिल्कुल तैयार तो फिर जैसे उन्होंने छोड़ा, छोड़ा भगवान भाग गए। और वैसे वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा, बहुत तेज आवाज हुआ, पका हुआ था, पूरा फट के इधर उधर ना, उसके जो बीज है न? वो फैल गए इतना जोर से आवाज हुआ कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने सुना कि अंदर चोर आ गया है सिक्योरिटी गार्ड्स आए और आके देखते थे कौन एक शुद्ध भक्त पेड़ के ऊपर चला हुआ उतर ही नहीं रहा था नीचे तो राजा को तो बुलाया गया मध्य रात्रि में राजा आया राजा भी परेशान किए जो महान भक्त है उनके जीवन में क्या विपद आ गई की उनको कठन की चोरी करनी पड़ी राजा ने कहा लघु आप कटहल खाने के इतने इच्छा थे तो मुझे आप फोन लगाते या मैसेज भेजते हाँ तो रघु ने कहा मेरी गलती नहीं है गलती किसकी है जगन्नाथ जी की उन्होंने मुझे फंसाया है तो सारा हिस्ट्री उनको बता दिया और उन्होंने कहा फिर कल से दूसरे दिन से भगवान को कटहल की सब्जियां खिलाना शुरू की और ऑफर करने लगे इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के बहुत ये हैं अपने भक्तों से प्रीति है तो यही जो रघु था जब ब्रिटिश अभी घटना है जब ब्रिटिशों का साम्राज्य था भारत पर और एक ब्रिटिश अधिकारी रथ यात्रा का इंचार्ज हुआ करता था वहां तो उस समय जब भगवान रथ के ऊपर बैठे थे और रथ निकलने वाला था लेकिन रथ हिल ही रहा था इस ब्रिटिश अधिकारी ने घोड़े लगाए हाथी लगाए सब कुछ लगाया अपने स्थान से और मस्त नहीं हो रहा था तो फिर देखा उनको रघु तो देखो ये हिलते नहीं है कितना परेशान करके रखा है वो ब्रिटिश अधिकारी इंग्लिश में बोल रहा था उनको तो रघु ने सुना तुरंत दौड़ के रथ के ऊपर चढ़ छड़ गए चढ़े तो भगवान के कान में कुछ बोल के आए तो रिकल तो इस प्रकार से रघु जगन्नाथ के साथ विशेष उनका था और सदैव विशेष जो प्रसाद है जगन्नाथ का अपने कुटिया के बाहर रखते थे इवन पंची हाँ कीड़े वगैरह आया और जगन्नाथ प्रसाद को पाए और वो भी धन्य हो जाए इस भावना रघु के अंदर थी इस प्रकार तो से भगवान जगन्नाथ बहुत अधिक भक्त हैं अपने भक्तों से सर्वाधिक रखते हैं और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों ने या किसी भी जीव ने थोड़ी भी सेवा उनके प्रति की है उसको भूलते नहीं है तो आप सबके बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि गाजियाबाद में जगन्नाथ सुभद्रा है और जिनकी महिमा बहुत अधिक है हजारों लीलाएँ हैं जिनका वर्णन करना असंभव है इन लीलाओं को स्मरण करते रहना चाहिए चर्चा करते रहना चाहिए और भगवान जगन्नाथ से ही प्रार्थना करनी चाहिए जगन्नाथ स्वामी नयन कथगामी नयन कथगामी भगवत में जगन्नाथ देव आप मेरे आंखों के मार्ग से पथ से या रास्ते से मेरे हृदय में निवास कीजिए और सदैव मुझे दो चीजों में मग्न रखी हैं। क्या है दो चीजें साधु यही मात्र है संसार कोन है। मुझे सदैव भक्तों के संग में रखो और दूसरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे रा, हरे राम हरे